CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली भारतीय महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला उड़ान उड़ान इस श्रृंखला में आज सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती दोस्तों कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है किसने संवारी है हमारी दुनिया मां की गोद ने और नदियों की घाटियों ने हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया हमें जीवन दिया है यही तो है नदी जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है नदी मनुष्य के साथ रही है उसकी हर हसी हर आंसु ले वो हम सफर रही है, है। मनुष्य के हर सफर, हर सफर में तभी तो, तभी तो हर सभ्यता ने नदी को मां कहा ले। है ले। ले। लेकिन कभी-कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस मां के जीवन को ही खतरे में डाल देता है उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आ गई हां आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोशी को बचाया भला क्यों बचाया बसंती ने कोशी को क्या नाता है कोशी और बसंती का आखिर ये बसंती एक और ये बसंती भी कुछ खास ही है कोशी की तरह दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बलकि घने जंगलों से निकली हैं। आईए, जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक कहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को। ये कहानी है उत्तरा खंड के अल्मोडा जिले के एक छोटे से गाउं की। 1980 अप्रैल का एक दिन अतू क्या करूंगी गमक हुआ इधर बनाऊंगी <laughs> क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है ओ तो शरबत बनाऊंगी <laughs> अरे बस्सी तो बिल्कुल बावरी है अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में गुरास के फूल चुन रही है हां चल चल नहीं अरे चल सब खोज रहे तुझे अरे चल ना जल्दी कर नहीं हम और 4 रोज बाद बसंती की शादी हो गई अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना-धोना मचा था बसंती को कुछ समझ में आता इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी यामे ने दी और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती वो विधवा हो गई वक्त ने धीरे-धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया पिता को अपनी मासूम बच्चे के भविष्य की चिंता सता रही थी लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी बाद में यह आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं ये सोच कर कि बसंती का भविश्य सबसे ज्यादा आश्रम में है सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया। घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश्य की यात्रा बन गई। जीवन के बारा बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विध्वा और फिर आश्रम वासी बना दिया। ये तो थी कहानी बसंती की और बसंती का आखिर क्या नाता है कोशी से। है ना बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई हुआ यूँ कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास पसंती भोजन करने के बजाए कोसी के किनारे जाकर बैठ गये थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई मानो कह रही हो बेटी बसंती बेटी बसंती उदास मत हो यह यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको तुम अपने मायने दे सको मायने दे सको बसंती घबराकर इधार उधार देखने आगे पर कहीं कोई नहीं था फिर ये आवास किसकी थी बसंती ने पानी में जहाका तो उसे अपनी ही चवी दिखाई दी अब तक उसकी आँखों से आशू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह अपन विश्वास अपनी जड़ जवाने लगा था उसके बाद से बसंती को जब ही बड़े सवाल सालते वो कोसी के किनारे चुप जाब अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता दरसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परचाई बन चुकी थी साल पर साल गुजरते गए बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा-भरा करती रही लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया यह बात सन 2003 की गर्मियों की है बसंती दीदी बसंती दीदी ओ बसदी कहां हो ग़सब हो गया आ, कुछ सुना तुमने दीदी दी। अरे दी क्या दी। हुआ शांति क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है मैं यहां गोशाला में हूं घास काट रही हूं दीदी दीदी दी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी हा? वहां सरकार ने कोसी पर जगह-जगह पुलिस बिठा दी है क्या सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल ना करे अरे ऐसे कैसे हो जाएगा कोसी हमारी है या सरकार की कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा वहां पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना अच्छा चल आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं चल ठीक है चल ठीक है दीदी चलो चलो उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई अब बात तो बिल्कुल ठीक है लेकिन अब इसका कि उपाई क्या है क्या करें है? कुछ समझ मैंने आ रहा है नहीं मेरी तो ऐसा है हम सब को मिल जुल के कुछ करना चाहिए गोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर जहां सुबह सवेरे झूला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं वो रोज सुबह 6:00 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला सभी के हाथों में रस्सी और डराती थी वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रहे थे बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही है बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा अरे चल ना जल्दी कर कहां जल्दी-जल्दी तैयार बड़ा लकड़ीयां काट के लाओ अरे कहां जा रही हो बहनों क्या तुम सब लेसाल गांव की हो हां हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियां काटने बहन जरूर जाओ लकड़ी भी लाओ लेकिन देखो कच्ची लकड़ियां मत काटना हां वो भला क्यों हां तुम क्या कोई यहां की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो आ... अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने हां मेरे लिए नहीं अपनी कौसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए है आ, तुम्हारी बात से कौसी के प्राण का क्या रिश्ता हमें क्यों मूर्ख बना रही हो और क्या है आखिर तुम कौन हो क्या चाहती हो हाँ? देखो इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के आमा तुम तो जरूर जानती होगी तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाद के जंगल से बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाद के जंगल से आज से ही 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी तब तो कोसी अपने ओफान पर थी और आज अब तक में उसके प्राण है बेटा तू कौन है कहां से आई है अब आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूं आप सब ने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता हा हा इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूं तुम्हारी बात में दम तो है बेटा पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं आमा इसका जवाब तेरे पास है हु? मेरे पास हाँ, तेरे पास आमा, तुम इन सब को बठाओ कि कोसी नदी बनी कैसे है कोसी बनी कैसे ये कैसा सवाल है क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांच के घने पेड प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और आप उसी से कोसी का जन्म हुआ है और क्या है। बिल्कुल ठीक ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा हम्म घटेगा अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई हम खाली हमारे समझने से क्या होता है हम अकेले क्या कर सके हैं हम गांव के बाकी लोगों को यह बात समझाकर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वेम कर सकते हैं। चलो, इसकी शुरुवात हमारे ही गाउं से करो। आ, अरे, चलो चलो बसंती बैच, हमारे गाउं चलो। चलो, चलो, आपनो, चलो। हाँ, जंदी चलो। हम सबको बताते हैं तो पिल्टी। in ortu ka kafila